आध्यात्मरामण अरण्यन्न द्वितयसर्ग सर्भंग आदि आदिमुनीस्वरो से भेट श्रीमहादेवाच विराधे स्र्गते रावो लक्ष्मण सीतया जगाम सर्भंग वन सर्वसुखाव सर्भंग दृष्ट्वाव सौमित्रिना सह आया सीतया साधम श्री सभ्रमादुत् बोले हे पार्वती विराध के स्वर्ग पर श्री रामचंद्र सीता जी के साथ मुनि के सर्वसुखधायक तपोवन को गए मतिमान सरभंग श्री रामचंद्र जी को सीता और लक्ष्मण के सहित आते देख सहसा उठ खड़े हुए अभिगम्य सुपूज विस्तरे सु प्रवेश आतिथ्यमकत्म ते कूल फलादि प्रत्याहसरभंगोपी राम भक्तपरायण बहुकाल में हिवास तपसे कृत और आगे बढ़कर उनकी भली प्रकार पूजा कर उनको आसन पर बैठाया तथा कंदमूल फलादि से उनका आतिथ्य सत्कार किया तदनंतर मुनिवर सरभंग ने भक्तवत्सल भगवान राम से प्रीतिपूर्वक कहा मैं बहुत काल से आपके दर्शनों की आकांक्षा से तपस्या का निश्चय कर यहीं रहता हूँ तव संदर्शनाकांक्षी रा परमेश्वर अद्य मत्यवसा सिद्धम युण्यम बहु तत्सव तौदायामी तो तथो मुक्ति भ्रजा्यम समर्प्य राम से महत्म फल विरक्त सर्भंगयोगी चिति सोहय्रिप्रमेय रामं सशीत सहसा प्रणम्य हे राम आप परमात्मा है मुझे तपस्या के द्वारा जो बहुत सा पुण्य प्राप्त हुआ है वह सब आज आपको देकर मैं मोक्ष पद प्राप्त करूंगा ऐसा कह महाविर मुनिवर सरभंग अपना महान पुण्य फल श्री रामचंद्र जी को समर्पण कर सीता के सहित अग्रमेय भगवान राम को प्रणाम कर सहसा सीता पर चढ़ गए ध्या स्थिर राम मशेष दुर्वाजल लंबुजाक्ष चीरांबर स्निग्धजटाकलापम सीता सह लक्ष्मण तम कौवा दयालु स्मृत कामधे अन्ो जगत रघुनायकाद मनन्य मजा निभाजा ज्ञावा स्मृतिमे स्वयं भ जाता उत्सम भी मन सर्वा दुर्वा दल के समान श्याम वर्ण कमल नयन धारी, स्निग्ध जटाजूटधारी श्री रामचंद्र जी का सीता और लक्ष्मण के सहित बहुत देर तक ध्यान करते रहे फिर मन ही मन कहने लगे, अहो इस संसार में श्री रघुनाथ जी को छोड़कर स्मरण करने वाले की कामनाओं को इस प्रकार पूर्ण करने वाला और कौन दयालु है मैं अनन्य भाव से उनका नित्य स्मरण करता था अतः मेरे स्मरण को जानकर वे स्वयं ही चले आए पश्य देवराम दासरथि प्रभु दब्वा स्वदेह गच्छा ब्रह्मलोक अयोध्यापतिस्तु हृदय राघव सदा यद्वांके स्थिता सीता मेघस्व तटिलता दस नंदन राम मेरी और देखते रहिए मैं अपना शरीर जलाकर अब निष्पाप होकर ब्रह्म लोक को जा रहा हूँ मेरे हृदय में सर्वदा अयोध्यापति श्री राम जी विराजमान है जिनके वामांक में मेघ में बिजली के समान श्री सी जी विराजमान है इतिरामम तिरम ध्यावा दृष्ट् च पुतः प्रज्वाल्य सहसा वन्यम दग्ध्वा पंचात्मक वपु दिव्य देहधर साक्षा योलोकते पदम तथो घना सर्वे दंडकार आद्यम राघव द्रष्टुम सर्भंग निवेशनम इस प्रकार रामचंद्र जी का बहुत देर तक ध्यान करते हुए तथा तो अपने सम्मुख विराजमान उनके दिव्य स्वरूप को देखते हुए मुनिमर सरभंग ने अग्नि प्रज्वलित कर अपना पांच भौतिक शरीर जला डाला तथा दिव्य देह धारण कर साक्षात ब्रह्मलोक को चले गए तदनंतर दंडकारण निवासी समस्त मुनिगण श्री रघुनाथ जी का दर्शन करने के लिए सरभंग मुनि के आश्रम पर आए दृश्वामनि समूहम थम जानक राम लक्ष्मणा सहसा भो माया बाल आसिर आतिर्भिम भिन्न रामम सर्वे स्थित धरम हरि मुनि समाज को देखकर माया मानोरूप श्री राम सीता और लक्ष्मण ने सहता पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया उन मुनिश्वरों ने सर्वांतर्यामी भगवान राम का आशीर्वाद द्वारा अभिनंदन किया और फिर वे धनुर्माणधारी श्री से श्रीहरी सिंहाजोड़कर बोले भूमिर भूमिर्भारावतारा जाहणा जानी मम वामी जानकंखचुजता अतचादीण दुख मोक् हार हसीन आपने ब्रह्मा की प्रार्थना को पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिया है हम यह जा जानते हैं कि आप साक्षात श्री हरि जानकी जी लक्ष्मी लक्ष्मण जी शेषनाग और भरत शत्रुघ्न भगवान के शंख और चक्र हैं इसलिए आप यहाँ सबसे पहले ऋषियों का दुख दूर करें आगछया वो मुन सेता बना सर्वाड रघुत्तम क्रमा द्रष्टुम समित्रा तथ जानक तदादयात्मा हे रघुश्रेष्ठ आइए सीता और लक्ष्मण सहित आप हमारे साथ क्रमशः मुनीस्वरों के समस्त आश्रमों को देखने के लिए चलिए ऐसा करने से आपको हम पर बड़ी दया आएगी ये विज्ञापित राजलि पुट विभो जगा मुनि साध दृष्टु मुनिवान सह ददर्श ताति का शिरासी अस्थि भूता वचनमब्रवीत इस प्रकार हाथ जोड़कर निवेदन किए जाने पर भगवान राम मुनियों के साथ उनके तपोवन को देखने के लिए चले वहां उन्होंने सब और बहुत सी खोपड़िया पड़ी देखी उन्हें देखकर श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से पूछा अस्थि में ताली मे नाम मस्तान वे हड्डिया किनकी हैं और इस तपोभूमि में किस कैसे पड़ी है मुनीश्वरों ने कहा हे hey, राम ये ऋषियों के मस्तक हैं